हेलो कैसे हो रात में नींद अच्छे से आई कि नहीं विक्रांत ने कहा अरे सर आप जाहिर है इस वक्त समंता ने तनिक भी उम्मीद नहीं की थी कि विक्रांत उसके पास कॉल करेगा हाँ हाँ विक्रांत डोंट वरी मैं तुमसे फ्लर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ विक्रांत ने कहा मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता था इसलिए कॉल किया है हाँ सर बताइए समंता ने जवाब दिया अच्छा तुम फिल्म की हीरोइन थी ना तुम्हें तो तो फिल्म फिल्म की स्टोरी के के बारे में अच्छे से पता होगा, है ना? थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी, सो उसने कुछ पल तक शांत रहकर सोचने बाद कहा, तो तुम लाइट हाउस के गार्ड की वाइफ का रोल प्ले कर रही थी ना विक्रांत ने सवाल किया हाँ हाँ लेकिन हुआ क्या सर अचानक से ये सब क्यों पूछ रहे हैं समन्ता बेहद कन्फ्यूज होते हुए कहा <laughs> विक्रांत अजीब तरीके से हंस पड़ा फिर उसने कहा अरे परेशान मत हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है मैं बस इतना कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या फिल्म की स्टोरी वाकई में नौशाद अली ही लिखी थी और क्या ये वाकई रियल घटना से इंस्पायर है हाँ सर स्टोरी तो नौशाद ने ही लिखी है समंता ने जवाब दिया एक्चुअली नौशाद का करियर पिछले कई सालों ऐसी डूबी रहा था सो उसने दो साल टाइम लगाकर इस स्टोरी को तैयार किया था और और उसको इस इस फिल्म फिल्म से से बहुत उम्मीद थी। उसे लग रहा था कि इस फिल्म के जरिए उसका करियर फिर ट्रैक पर आ जाएगा। स्टोरी तो आपको पता ही होगा अब तक तो आपने सुन ही लिया होगा इसके बाद संता ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा यहाँ आसपास के लोग इस स्टोरी को खूब अच्छे से जानते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है ये कि आज तक किसी को भी पूरी सच्चाई नहीं पता है किसी को भी नहीं पता है कि लाइट हाउस कब गार्ड का मर्डर उसकी वाइफ ने किया था और फिर उस स्ट्रेंजर ने किया था उसकी उसने जान बचाई थी आज तक ये मर्डर मिस्ट्री ही बना हुआ है समंता ने बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा हालांकि नौशाद ने स्टोरी को रियल इंसिडेंट से ही उठाया था लेकिन इसमें उसने काफी चीजें खुद की तरफ से ही ऐड की थी उसने स्टोरी का बेस प्लॉट तो वही रखा था, था। जो कि यहां पर हुआ था। लेकिन उसने अपनी स्टोरी में ये क्लियर नहीं किया कि मर्डर किसने किया है उसने इस सवाल का जवाब ऑडियंस के लिए छोड़ दिया है उसने बस फिल्म में तीन स्टोरी के जरिए तीन अलग अलग प्रोस्पेक्टिव दिखाया था अब तीनों स्टोरी देखने के बाद ये ऑडियंस को डिसाइड करना है की असले का विक्रांत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा फिल्म फिल्म का प्लॉट तो बहुत अच्छा था। अगर पूरी फिल्म रिलीज हो जाती तो बहुत चलेगी और मेरा भी करियर बन जाएगा फिर भी यार ये कितना लॉजिकल है अनुष्का ने अपनी आवाज थोड़ा तेज करते हुए विक्रांत और हर्षित की तरफ देखते हुए कहा अगर आप किसी से भी ये बात कहोगे ना की फिल्म के करेक्टर का या स्टोरी का इस मर्डर केस से कोई लेना देना है तो कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा मुझे पता है अनुष्का कोई नहीं मानेगा ये बिल्कुल इलॉजिकल है विक्रांत ने अपना सिरे लाते हुए कहा लेकिन हम लोगों को अभी तक इस केस में कोई भी इम्पोर्टेंट क्लू नहीं मिला है और ना ही कातिल तक पहुंचने का कोई सुराग मिला है ऐसी कंडीशन में हम कोई भी क्लू नहीं छोड़ सकते फिर चाहे वो लॉजिकल हो या इॉजिकल अभी कुछ भी हो इस मैटर को हमें इन्वेस्टिगेट करना है कैसे भी करके हालांकि इस वक्त हर्षियत भी ठीक वैसा ही सोच रहा था जैसा विक्रांत सोच रहा था उसे भी इस बात की संभावना लग रही थी कि फिल्म की स्टोरी का कुछ न कुछ कनेक्शन इस मर्डर केस से जरूर है हालांकि ये बात विक्रांत के दिमाग में पिछले दिन तब आई थी जब वो अपने डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने के लिए हर्षित और अनुष्का के साथ लाइट हाउस के पास गया था डुप्लीकेट टास्क को करते समय जैसा उस रात विक्रांत के साथ हुआ था ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था ज्यादातर जब भी विक्रांत डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन आरोप पहुँचता था तो तुरंत ही उसे टास्क से रिलेटेड कुछ न कुछ करने को मिल जाता था जबकि उस रात को जब विक्रांत डुप्लीकेट टास्क के सटीक लोकेशन पर पर पहुंचा, तो भी वहां कुछ नहीं हुआ लेकिन जब उसने लाइट हाउस की तरफ देखना शुरू किया तब अचानक से उसके पॉइंट्स बढ़ने शुरू हो गए ऐसे में एक बार के लिए उसे लगा की शायद लाइट हाउस से ही रिलेटेड कोई डुप्लीकेट टास्क उसको करना है लेकिन जब काफी देर तक लाइट हाउस के आसपास घूमने के बाद भी उसे कुछ करने को नहीं मिला तब जाकर विक्रांत के दिमाग में आया कि शायद उसके डुप्लीकेट टास्क का कनेक्शन ओरिजिनल लाइट हाउस से नहीं बल्कि फिल्म लाइट हाउस की स्क्रिप्ट से है इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर विक्रांत ने अंदाजा लगाया था कि शायद इस मर्डर केस का कनेक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट से है हालाँकि इस बारे में अनुष्का का भी कहना बिल्कुल सही था की ये अनुमान बिल्कुल लॉजिकल है इसके पीछे कई सारी बातें हैं पहला तो ये है कि इस फिल्म में सिर्फ तीन करेक्टर हैं। लाइटहाउस वाले ओरिजिनल केस में भी मेन तीन ही करेक्टर थे पहला तो वो लाइटहाउस का गार्ड जिसका मर्डर हो चुका है, दूसरा था वो स्ट्रेंजर जिसे गार्ड के मर्डर के इल्जाम में मौत की सजा दे दी गई थी फिर आखिर में बची गार्ड की वाइफ जो की शायद अब तक जिंदा थी लेकिन उसके लिए छह लोगों का मर्डर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है वो भला अकेली औरत कैसे एक साथ छह लोगों को मारने की हिम्मत कर सकती है इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि उस औरत का कोई बेटा हो जो कि अपनी मां की बदनामी का बदला लेने के लिए ये मर्डर कर रहा हो हो सकता है कि उसे ये बात तनिक भी ना पसंद आई हो कि उसके बाप और मां की कहानी पर फिल्म बनाई जा रही है तो उसने फिल्म क्रू का ही मर्डर करके बदला लिया हो लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि अगर उस लड़के को फिल्म बनाना पसंद नहीं आ रहा था तो वो सीधे लीगल एक्शन लेकर कुछ न कुछ क्लू छोड़ा हुआ था जो की विक्टिम्स के पास से रिलेटेड था मर्डर ने तो ऐसे क्लू भी छोड़े थे जो की निरूपा के पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड थे ऐसे में निश्चित रूप से का फिल्म क्रूज से ही जुड़ा हुआ कोई शख्स है जिसे फिल्म टीम के सारे सीक्रेट पता थे इस तरह से देखा जाए तो लगता है की फिल्म की स्टोरी का मर्डर ऐसी कोई भी लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी विक्रांत एक बार के लिए इस प्वाइंट ऑफ व्यू ऐसी सोच कर केस की जाँच करना चाहता था विक्रांत जल्दी हार नहीं मानता था भले ही उसने अपनी इस हाइपोथीसिस को झूठ साबित करने का पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रखा था लेकिन इसके साथ ही उसने अपने इन सबूतों को काउंटर देने के लिए दूसरा हाइपोथीसिस भी रेडी कर रखा था और जब उसने अपने इस दूसरे को और हर्षित के सामने रखा तो फिर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई विक्रांत ने अपनी बहडी करते हुए कहा अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट हाउस के गार्ड की पत्नी का कोई दोस्त या कोई करीबी हो जो की ये सब कर रहा हो क्या पता उसका कनेक्शन चैम्पियन पिक्चर्स के क्रू मेम्बर्स के साथ भी रहा हो सर अनुष्कर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा आप इतना सोच कैसे लेते हैं आपको तो सच में स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए <laughs> नौशाद से अच्छी स्क्रिप्ट बना सकते हैं आप तो ओए, वो मर चुका है उससे मेरा कंपैरिजन मत करो समझे विक्रांत ने डते हुए कहा